कर्म उपासना एवं तत्व विज्ञान वेद में एक लाख मंत्र हैं आपको आश्चर्य होगा कि इसमें अस्सी हजार कर्म विषयक मंत्र हैं सोलह हजार मंत्रों में उपासना विषयक विज्ञान है और चार हजार मंत्रों में तत्व विषयक विज्ञान है वह चार ही हजार है क्यों ऐसा जो बहुत ही अच्छी चीज़ अमूल्य चीज होती है वह कम होती है रत्न कम होता है इसी प्रकार आध्यात्मिक विषयक जिज्ञासु कम ही मिलेंगे कभी भी अध्यात्म विषयक प्रवचन में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए उससे कुछ नहीं होने का है एक गलत फहमी हो सकती है कुछ होने जाने का नहीं है जो जिज्ञासु होगा वह पता लगा करके आएगा और जिसके अंदर तत्व की जिज्ञासा नहीं है उसके लिए तो बहुत चीज़ें हैं उनमें उसको रस मिलेगा दो प्रकार का रस जगत में है एक भाव रस और एक बुद्धि का रस लेकिन तत्व ज्ञान इस प्रकार का रस नहीं है यह तो लौकिक रस से ऊपर उठाने वाला है रामायण के विषय में आप लोगों ने दो लोगों का प्रवचन सुना होगा एक मुरारी बापू का और एक राम जी का राम किंकर जी की रामायण की कथा में आपकी बुद्धि को चमत्कार मिलेगा ऐसे ऐसे भाव वह निकालेंगे कि आपकी बुद्धि चमत्कृत हो उठेगी मुरारी बापू की कथा में आपको बुद्धि का चमत्कार नहीं मिलेगा परंतु भाव का वातावरण बनेगा और वह आपको ऐसी जगह पहुंचाएगा कि जहां पर यह संसार ही भूल जाएगा ये दो रस ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़ी खुराक देते हैं इनको सामान्य नहीं समझना ये बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं पर तत्व दोनों रसों से ऊपर की ओर आपको ले जाने वाला है इसलिए अपने यहां की परंपरा है कि केवल बुद्ध से तत्वबोध संभव नहीं है जैसे एक वकील हो जज हो वह सोच रहा है कि मेरी बुद्धि बड़ी तीक्षण है और इससे मैं तत्व ज्ञान को गृहित कर लूँगा पर लौकिक बुद्धि से तत्व ज्ञान गृहित नहीं हो सकता है विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए वह यह का विश्लेषण कर सकता है पर तत्वज्ञान तो मैं का विषय है किसी लेबोरेटरी में आप यह की खोज कर सकते हैं मैं को तो नहीं देख सकते और जिसको आप देखेंगे वह यह होगा मैं नहीं होगा इस विषय में फिर विचार करेंगे अभी तो मेरा इतना ही कहना है कि अस्सी हजार मंत्र कर्म कांड के क्यों हैं इसलिए अस्सी हजार मंत्र हैं क्योंकि विषया शक्ति बहुत बढ़ गई है जीवन में बहुत प्रकार के रोग इसके अंदर हो गए हैं बहुत प्रकार के सांसारिक वासनाएं इसके अंदर हैं ये कैसे निवृत्त हो कैसे इसको ऊपर ले जाए माता को बालक के लिए बहुत युक्ति करनी पड़ती है आप लोग तो समझते ही हैं कि कितनी बार बालक को खिलाने पिलाने में भी बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है सीधे नहीं खाता ऐसे आप कोई भी स्तोत्र पाठ करेंगे तो उसके पीछे लंबी फलश्रुति मिलेगी पुत्र चाहने वाले को पुत्र हो जाए ज्ञान चाहता है तो ज्ञान हो जाए धन चाहता है तो धन हो जाए आरोग्य चाहता है तो आरोग्य हो जाए रूपवान होना चाहता है तो रूप की प्राप्ति हो जाए सब हो जाए परंतु एक बात ध्यान रखिए कि कोई कड़वी दवा है और माता को बच्चे को पिलाना है तो हाथ में लड्डू रखती है कहती है पिबन निम्बम पुत्र हे बेटा यह दवा पी ले लड्डू मिलेगा वह लड्डू जानता है रोग निर्वृत्ति नहीं जानता है हाथ में माता जब लड्डू रखती है तो आंख बंद करके उस दवा को पी लेता है तो लड्डू तो उसको मिलता है पर क्या दवा पीने का फल लड्डू है दवा पीने का फल रोग निवृत्ति है पर यह सामान्य जीव लड्डू को समझता है रोग निवृत्ति हो या नहीं समझता अतः शास्त्र फल का कथन करता है चलो किसी माध्यम से भगवान से परिचित हुए शास्त्र से परिचित हो गए चाहे लड्डू का माध्यम ही हो आज जगत मांग रहे हो पर एक दिन यही जगत तुमको थक पर लगाएगा इस बात को ध्यान रखना यवंत कुरुते जंतु संबंधा मनस प्रियान तावतों से निखद्यंते हृदय शोक संकव यह मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितना संबंध बनाता है उतनी जगह अपने शोक के लिए खूटा गाड़ता है वहाँ वहाँ से उसको दुख मिलता है वहाँ वहाँ से उसको थप्पड़ लगता है यह तो निर्धारित है कि थप्पड़ लगेगा जब भगवान से लड्डू के लिए परिचय कर लिए तो जब थप्पड़ लगेगा तो किसके सामने हाथ जोड़ेंगे हे प्रभु यह संसार छुड़ाओ श्रुति भगवती के अंदर कितनी वेदना है युक्ति से आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए श्रुति प्रयत्नशील है इसलिए आप यह मत समझना कि यह कर्म ऐसा ही है खाने पीने के लिए नहीं इसके बीच में भी बड़ा रहस्य है जब आप जगत से घबराएंगे तो सच्चाई स्वीकार करना चाहेंगे अभी सच्चाई कहाँ स्वीकार करना चाहते हैं आजकल बड़ा झगड़ा होता है कि परमात्मा साकार है कि निराकार है इसी का झगड़ा लगा हुआ है मैं आपको कहता हूँ कि आप साकार हो कि निराकार हो आप कहेंगे कि मैं प्रत्यक्ष साकार हूँ निराकार कैसे कह सकते हैं नहीं प्रत्यक्ष साकार जरूर दिखाई देते हैं पर आपने पिता या पिता के पिता का शरीर छूटने पर देखा होगा शरीर जब छूटा और उसके बाद आपने कह दिया कि पिताजी स्वर्ग गए तो जो साकार दिखता था वह यहीं रह गया उसको तो आपने जला दिया वह तो कहता है कि पिताजी स्वर्ग चले गए अब यह बताओ कि पिताजी शरीर थे कि पिताजी शरीर से भिन्न थे यदि शरीर होते तो शरीर स्वर्ग में जाता पर शरीर तो स्वर्ग में गया नहीं दूसरे जाते आपको दिखाई दिए नहीं अतः आपके पिताजी निराकार थे यदि साकार होते तो आप उनको पकड़ ही लेते तब तो पत्र भी भेज सकते थे फिर आप भी निराकार हैं लेकिन व्यवहार साकार से ही होता है विद्युत का व्यवहार आपको करना हो तो बल्ब में पंखे में अथवा टेप रिकॉर्डर में होगा कहीं न कहीं आधार बनाकर होगा बिना आधार का नहीं होगा यदि व्यवहार करना है तो भगवान भी साकार रूप धारण करेगा पर जिस समय साकार रूप धारण करेगा उस समय भी वह निराकार ही है एवं जिस समय आप साकार दिख रहे हैं उस समय भी आप निराकार ही हैं इस सच्चाई को स्वीकार करने को कौन तैयार है सच्चाई यही है कर्म कांड से भी सच्चाई यही है विचार से सच्चाई यही है जो यह होता है वह मैं नहीं हो सकता शरीर को यह करके जानते हैं मन को भी यह करके जानते हैं कहते हैं मेरा मन वहाँ चला गया आप शरीर और मन को छोड़कर के स्वरूप में कहाँ प्रतिष्ठित हो पाते हैं सच्चाई को स्वीकार करने के लिए ताकत चाहिए जगत की यह प्रतिज्ञा है तुम मेरे लिए डाका डालो चोरी करो झूठ बोलो पर मैं तुम्हारे साथ एक डग भी जाने को तैयार नहीं हूँ शरीर भी मृतक के साथ नहीं जाएगा औरों की तो बात ही क्या है अतः यदि भगवान को भूल करके जगत में आप जीत भी जाएं तो हार ही हो गई दस करोड़ भगवान को भूल करके कमा लिया और मृत्यु आ गई सब छूट रहा है तो आपकी हार है कि नहीं आप जीते कहाँ भगवान को पकड़कर जगत में हारने पर भी उसकी जीत है इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है मामुन मामनुस्मरण युद्ध गीता हे अर्जुन जीवन में तो लड़ाई ही लड़नी है सवेरे से शाम तक लड़ाई ही है भूख लग गई अब लड़ाई लड़ो अब भूख को दूर करो अब एक समस्या आ गई उससे लड़ो बुढ़ापा से लड़ना है अब सब से लड़ो भगवान कहते हैं एक शर्त है इस शर्त को लेकर के लड़ो मुझे पकड़ करके लड़ोगे तो जगत में तुम्हारी हार दिखे तो भी जीत होगी मुझे भूल के लड़ोगे तो जगत में तुम्हारी जीत भी हो जाए तो हार होगी भगवान को भूल करके आपका ज्ञान भी धोखा दे देगा मैं बताता हूँ सच्ची बात को बुरा नहीं मानना जो ज्ञान आपके काम में इस समय नहीं आ रहा है आपके शोक को दूर नहीं कर रहा है वह मृत्यु के समय आपके शोक को दूर कर देगा क्यों नहीं दूर कर रहा है इस पर विचार करने की ज़रूरत है ज्ञान है फिर क्यों नहीं दूर कर रहा है सत्य को पहचानने की ताकत नहीं है अहंकार से कोई भी अपनी समस्या को दूर नहीं कर सकता अज्ञान की समस्या को आप अहंकार से कैसे दूर करेंगे अहंकार तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और वह अज्ञान को मारने में समर्थ नहीं है इसके लिए नायमात्मा ब्रह्मबलहीन लभ्य मुंडक उपनिषद जब तक ईश्वर बल आप नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप में यह ताकत नहीं आएगी यह एक सच्चाई है आज ज्ञान बहुत है ईश्वर बल नहीं है क्योंकि भजन नहीं किया यह सोचता है कि यह ज्ञान हमको बचाएगा यह ज्ञान कैसे बचाएगा ज्ञान तो वह बचाता है देखो भगवान कहते हैं अहम सर्व प्रभु मत्सव प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते बुधाः मजें बुधा भावसमता मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयत परस्पर च मांष्यती च तेषां सतत नाम, भजतां, तम, येन सततयुक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददा बुद्धिग ये मूपयाथमजानजम ना्यम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता गीता भगवल बल प्राप्त किए बिना ज्ञान को पहचाने पहचानने की सामर्थ्य नहीं आती इसीलिए मैं आपको इस विषय पर ध्यान दिलाऊंगा, भले ही हमारी कथा रोचक ना लगे किसी किसी को कभी खराब भी लगेगी मेरी वाड़ी पर आप घबराना नहीं यदि साधक हैं तो जरूर बैठेगा और असाधक को तो मैं कभी कथा सुनाता ही नहीं हूँ मैं इस विषय में आपको विचार करके बताऊँगा कि वस्तुतः आपके जीवन में समस्या कहाँ है और शास्त्र के अनुसार उसका समाधान कहाँ है आप अपने चरम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इत्यादि मैं यह चर्चा कर रहा था कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति क्यों है जहाँ प्राणी मात्र पहुँचना चाहता है जो उसकी भूख है उसी का नाम अपने यहाँ परमेश्वर है और अपने मानव स्वभाव को प्रकट करके देवभाव में ले जाने का जो उपाय है वही अपने यहाँ धर्म है उसी प्रसंग में ईश्वर की पांच शक्तियाँ जिनमें सर्वत्र अनुग्रह शक्ति की अनुस्यूतता बताते हुए कर्म उपासना एवं तत्व विज्ञान की चर्चा परस्पर साध्य साधन संबंध पूर्वक बता दिया यह भी बताया कि जानने से नहीं मानने से ही कार्य होता है ज्ञान के न पचने में हेतु योग्यता का अभाव है वह योग्यता ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारण पूर्वक साधन करने से प्राप्त होती है साधन शास्त्री होने पर भी लक्ष्य जगत है तो आपको जगत ही मिलेगा ईश्वर नहीं भारतीय संस्कृति की यह अपनी बहुत बड़ी विलक्षणता है व्यक्ति क्या कर रहा है भारतीय संस्कृति इसको उतना महत्व नहीं देती जितना व्यक्ति क्यों कर रहा है इसके इसके महत्व इसको महत्व देती है आप कथा सुनने आते हैं ठीक है इसका पुण्य है आपको लाभ होगा शब्द के संस्कार आपको पढ़ेंगे पर सबसे ज़्यादा महत्व है आप क्यों आते हैं लक्ष्य क्या है आप संत के पास जाते हैं क्यों जाते हैं उसी के आधार पर व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है